पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र 24 शंका क्लेश कर्म विपाकादि तो चित्त के धर्म हैं पुरुष तो ईश्वर के समान सदा असंग और निर्लेप हैं इसलिए ईश्वर में अन्य पुरुषों से क्लेशादि धर्म से रहित होने की विशेषता अयुक्त है समाधान यद्यपि सभी पुरुषों में वास्तविक क्लेशादि नहीं है तथापि चित्त में रहने वाले क्लिसादि का पुरुष के साथ औपाधिक संबंध है अर्थात चित्त में रहने वाले क्लिसादि पुरुष में अविवेक से आरोपित कर लिए जाते हैं जैसे योद्धाओं में लड़ने वालों में जीत हार होती है पर वह स्वामी की कही जाती है अर्थात जैसे राजा और सेना का परस्पर स्वस्वामीभाव संबंध होने से थेनाकर्तृत् थेना से की हुई जयपराजय का स्वामीभूत राजा में व्यवहार होता है क्योंकि वह उसके फल का भोगता है इसी प्रकार चित्त और पुरुष का भी परस्पर स्वास्वामी भाव संबंध होने से चित्त में वर्तमान क्लेशादि का ही पुरुष में व्यवहार होता है क्योंकि वह उसके फल का भोगता है जैसा कठोपनिषद में कहा है आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहर मनीषिणा ज्ञानी लोग इंद्रिय मन से युक्त आत्मा को भोगता कहते हैं इंद्रियादि से जो युक्त नहीं है वह भोगता नहीं है किंतु यह अविवेक प्रयुक्त औपाधिक कलेशों का संबंध विवेकशील ईश्वर में संभावित नहीं है यह औपाधिक भोग के संबंध का न होना ही ईश्वर में अन्य पुरुषों से विशेषता है अर्थात पुरुष के चित्त के साथ एक रूपतापन संबंध से जो चित्त के पुरुष में औपाधिक धर्म आरोपित किए जाते हैं उन धर्मों से असंबद्ध जो विशुद्ध सत्वगुण प्रधान चित्तोपाधिक नित्य ज्ञान ऐश्वर्यादि धर्म विशिष्ट सत्य काम सत्य संकल्प चेतन है वह ईश्वर पद का वाच्य है वह अन्य पुरुषों से विशेष है शंका यदि क्लेशादि से असंबद्ध होना ही ईश्वर में विशेषता है तो मुक्त पुरुष तथा प्रकृति लय आदि भी ईश्वर पद का वाच्य हो सकते हैं क्योंकि क्लेश से तो उनका भी संपर्क नहीं होता है समाधान प्रकृति लय और विदेह योगियों को प्राकृत बंध होता है तथा अपनी अवधि के अनंतर संसार में आने से भावी क्लेशों से संबद्ध होता है विदेह और प्रकृति लयों से भिन्न दिव्य अदिव्य विषयों के भोगता देव मनुष्याधिकों को क्रमशः दाक्षणिक और वैकारिक बंध होता है यद्यपि इन तीनों बंधों को काट केवल को प्राप्त हुए पुरुष भी मुक्त ही कहलाते हैं वास्तव में तो मुक्ति और बंधन दोनों अंतकरण के ही धर्म हैं पुरुष उसका दृष्टा है इसलिए उसमें आरोपित कर लिए जाते हैं तथापि वे सदा मुक्त नहीं हैं क्योंकि क्लेश युक्त होकर ही योग साधन के अनुष्ठान द्वारा ही क्लेशों के बंधन से मुक्त हुए हैं किंतु ईश्वर सर्वदा क्लेशों से अपरावृष्ट होने से सदा ही मुक्त है यह सदा मुक्त स्वरूपता ईश्वर में मुक्त पुरुषों तथा प्रकृति लयों से विशेषता है